क्योंकि ये जो इस तरह का काम करते हैं मतलब जो जमीन के भीतर खुदाई करके इस तरह की चोरी करते हैं उन लोगों का रंग काफी सांबला होता है मतलब खुदाई करते करते इन लोगों का रंग काफी दब जाता है जैसे कोयले के खदान में काम करने वाले लोग होते हैं लेकिन जिस आदमी की डेड बॉडी वहां ताबूत में मिली है वो काफी गोरा दिख रहा है और उसका चेहरा देख नहीं लगता कि वो इस तरह का काम करता रहा होगा क्या बकवास कर रहे हो विक्रांत पागल हो क्या विक्रांत को चुप कराते हुए कहा वो वहाँ पिछले चार पाँच दिन से उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ लगातार खुदाई का काम हो रहा है तो वो भला उसकी डेड बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी कैसे दिख सकती है और चलो मान लिया जाए कि वो गोरा ही है लेकिन इस बात का क्या लॉजिक है कि वो जो गोरा है वो ज़मीन के भीतर खुदाई का काम नहीं करता ऐह तुम तो बड़ी होश्यार हो गजब विक्रांत ने हंसते हुए कहा दरअसल ऐसा है कि जिसकी लाश मिली है उस आदमी की उम्र तकरीबन साठ साल के करीब है और मुझे नहीं लगता कि कोई साठ साल का बूढ़ा इस तरह के मकबरे के नीचे सुरंग बनाने के लिए मेहनत कर सकता है दूसरी बात इस तरह की चोरी करने वाले जो लोग होते हैं उनका पूरा गिरोह होता है और उनके ग्रोह में ज्यादातर उनका पूरा परिवार शामिल होता है और इस आदमी की जो उम्र लग रही है उस उम्र के इन लोगों के ग्रोह में सीनियर मास्टर होते हैं और ये पूरी प्लानिंग करते हैं ना कि खुद चोरी करने के लिए जाते हैं और एक बार के लिए चलो मान भी लिया जाए कि ये आदमी अपने ग्रुप के साथ यहाँ चोरी करने के लिए आया भी रहा होगा और उसके आपस में लड़ाई भी रही होगी लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका मर्डर हुआ है ऐसे तो कोई बेहद खूंखार का मारता है मुझे नहीं लगता कि कोई अपने किसी करीबी को इस तरह से मारेगा ये भी सही है नया नए सहमति जताते हुए कहा और हाँ एक चीज और इस आदमी ने नीले रंग की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहन -पैं रखा था और इस तरह के चोर और डकैत लोग इस तरह का प्रोफेशनल ड्रेस तो नहीं पहनते उस आदमी के कपड़े देखकर ही लग रहा है कि वो किसी अच्छे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ आदमी है ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे उसने वाह तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हें इस फील्ड की कोई जानकारी ही नहीं है और तुम अब इतना कुछ बता रहे हो नैना ने कहा मुझे जानते नहीं अभी मुझे सब कुछ आता है सब पता है मुझे विक्रांत निश की बगाते हुए कहा वैसे नैना तुमने ये सोचा की अगर ये डेड बॉडी रॉबर्स में से किसी की नहीं है तो फिर कौन हो सकता है ये केस फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जो डेड बॉडी मकबरे के भीतर मिली है हो सकता है वो आदमी मकबरे के पास से गुजर रहा होगा और फिर रॉबर्स ने उसे वहां पकड़ के मार दिया हो और फिर उसकी डेड बॉडी ताबूत के भीतर रख दिया हो नैना ने, ने थोड़ा शक जताते हुए कहा नो इम्पॉसिबल विक्रांत ने कहा ये मकबरे पर चोरी करने वाले लोगों ने रात के समय में यहाँ सुरंग बनाया था तो फिर ये रात के समय में शायद ही कोई वहां जाने की हिम्मत करेगा और दूसरी चीज इस आदमी का ड्रेस कोड देखकर तो यही लग रहा है कि यह कोई आम आदमी नहीं है जरूर कोई खास आदमी है ये इसके बारे में भी पता करना होगा जैसे ही विक्रांत के पैरों पर पानी गिरना शुरू हुआ तो वो तेजी से उछलकर दूसरी साइड में चला गया पल भर की देरी थी वरना टॉयलेट में गिरने वाला पानी उसके पैरों पर गिर पड़ता साराइप भी नहीं है यहाँ वहां से हटने के बाद विक्रांत अपने पेंट की जिप बंद करने लग गया इस वक्त विक्रांत होटल के भीतर बने पब्लिक टॉयलेट में था यहाँ की भी हालत काफी खराब थी ये टॉयलेट किसी सरकारी दफ्तर से बने टॉयलेट से भी बुरी हालत में था जगह जगह लोगों ने थूक कर गंदा कर रखा था और वहां टाइल्स काफी टूटी फूटी नजर आ रही थी वहाँ बने टॉयलेट के बीच में कोई डिवेड इन वॉल भी नहीं बनी हुई थी यहाँ तक कि सारी पाई भी टूटी हुई थी ऐसे में जब कोई खड़े होकर टॉयलेट करता था तो ऊपर से पानी सीधे ही नीचे नाली में गिरता था जिससे उसके चींटे वहां खड़े आदमी के पैर पर भी आ रहे थे विक्रांत आज तक इतने घटिया होटल में कभी नहीं रुका था टॉयलेट करने के बाद विक्रांत अपना हैंड वॉश करने के लिए दूसरी साइड में लगे वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गया उधर वॉश बेसन में जो आईना लगा हुआ था वो भी टूटा हुआ था इसी तरह से उसे टैप से रोक कर रखा गया था आईने में विक्रांत अपना चेहरा देख रहा था अब तक उसके सिर में काफी बाल आ चुके थे बाल आने से विक्रांत का चेहरा भी थोड़ा सुंदर दिख रहा था उसके सिर में लगे चोट के निशान भी अब खत्म हो रहे थे जैसा कि उसे डॉक्टर ने बताया था कि सिर में चोट लगने की वजह से भले ही ज्यादा दूर तक बाल खाली हो गया है लेकिन बाद में गले की हड्डी में और पीठ पर जो चोट लगी थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था अभी भी उसे इन चोटों पर दर्द का एहसास होता है हाथ धुलने के बाद विक्रांत अपने जेब से रूमाल निकाल कर अपना हाथ पहुँचने लगा तभी उसका ध्यान इस मकबरे वाले केस पर गया अभी तक जॉइंट ऑपरेशन में लगे सभी डिटेक्टिव डेड देट बॉडी के फोरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे रिपोर्ट आने के बाद ये सभी एक्सपर्ट डिटेक्टिव अपने अपने काम में लग जाएंगे। हालांकि विक्रांत ने तो अभी से ही अपना काम शुरू कर दिया था उसने अमित को बोलकर मकबरे के पास आसपास के एरिया का सीसीटीवी फुटेज निकलवाना शुरू कर दिया था ये केस भी बड़ा अजीब था इतने पुराने मकबरे के भीतर रखे ताबूत में किसी आदमी की लाश मिलना कुछ समझ नहीं आ रहा था की आखिर क्या माजरा हो सकता है किसी को मारकर जमीन के नीचे दबे ताबूत में रखने का क्या मतलब हो सकता है पता नहीं ये काम ताबूत की चोरी करने वाले गिरोह ने किया है या फिर कोई दूसरा आदमी ही इन्वॉल्व है विक्रांत अपना हाथ पहुंचने के बाद टॉयलेट का दरवाजा एक हाथ से खोलकर बाहर की तरफ निकलने लगा ठीक उसी समय टॉयलेट के भीतर की तरफ एक डिटेक्टिव घुसा जिसका नाम देवाशीष मुखर्जी था ये वही था जिसका जिक्र नैना ने विक्रांत ऐसी फोन पर किया था और जिससे उसे अलर्ट रहने के लिए कहा था उसकी उम्र महेश चालीस साल की थी बाल झड़े हुए थे और मोटे लेंस का चश्मा भी पहन रखा था वैसे भले ही ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल अलग अलग ब्रांच के डिटेक्टिव को एक साथ रहते हुए काफी टाइम हो गया था लेकिन फिर भी इन लोगों का आपस में कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था सभी बस अपने काम में काम से काम रखते थे किसी को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था सब एक दूसरे को बस बाईफेस ही जानते थे